उसके बाद मां कलकत्ता लौटी और बलराम बाबू के मकान में कुछ दिन रुककर कामार चली गई वहां प्रायः एक वर्ष रहने के बाद भक्तों ने उन्हें बेलूड़ में सन 1888 सौ ईस्वी में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में प्रायः छह महीने तक रखा बाद में कार्तिक महीने में किराए का मकान छोड़कर कलकत्ते में बलराम बाबू के मकान में दो एक दिन रहकर मां पुरी की यात्रा करने गईं। कलकत्ता से चांदबाली एक बड़े जहाज से चांदबाली से कटक कनाल स्ट्रीमर से और कटक से बैलगाड़ी से पुरी गईं। शरद राखाल महाराज योगानंद महाराज आदि भी मां के साथ पुरी गए थे पुरी जाकर मां बलराम बाबू के क्षेत्रवासी के भवन में अग्रहायन अर्थात नवंबर दिसंबर महीने से फाल्गुन अर्थात फरवरी मार्च महीने तक रहीं। सामने चबूतरे वाले पक्के मकान में मां रहती थीं। ठाकुर ने जगन्नाथ दर्शन नहीं किया है यह सोचकर मां अपने कपड़े के भीतर ठाकुर की फोटो ले जाकर एक दिन ठाकुर को श्री जगन्नाथ का दर्शन करा ले आई जगन्नाथ दर्शन करके मां ने कहा था जगन्नाथ को देखा मानो पुरुष सिंह रत्न वेदी पर बैठे हैं और मैं दासी बनकर उनकी सेवा कर रही हूं पुरी से लौटकर मां मास्टर महाशय के घर पर तीन चार सप्ताह रुककर आंटपुर गई साथ में बाबूराम नरेन मास्टर महाशय सान्याल आदि कई लोग थे वहां छह सात दिन रहने के बाद बैलगाड़ी से तारकेश्वर होते हुए मास्टर महाशय आदि के साथ वे कामारपुकुर गई कामारपुकुर में प्रायः एक वर्ष रहने के बाद होली के पहले मां फिर कलकत्ता लौटी और मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में करीब एक महीना रहीं इसके बाद बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग के समय तक वे बलराम बाबू के मकान में ही थीं बाद में बेलूड में शमशान के समीप घुसुड़ी के मकान में ज्येष्ठ मास अर्थात मई जून से भाद्र मास अर्थात अगस्त सितंबर तक अठारह ईस्वी में निवास किया वहां उन्हें खून की पेचिस होने के कारण बराहनगर में सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में लाकर उनकी चिकित्सा कराई गई वहां कुछ दिन रहने के बाद वे बलराम बाबू के मकान में आईं और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होकर जराम बाटी गईं। उसके बाद आषाढ़ मास अर्थात जून जुलाई अठारह में बेलूड़ में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में आईं और बाद में माघ फाल्गुन में कैलवार बिहार में जाकर वहां दो महीने रही कैलवार से अपनी मां और भाइयों के साथ मां पुनः काशी और वृंदावन गई वहां से लौटकर मास्टर महाशय के कोलू टोला के मकान में लगभग एक माह बिताने के बाद मां अपने गांव गई वहां से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाले मकान में पांच छह महीने रही इसी मकान में श्रीयुत नाग महाशय ने मां का दर्शन किया था वे पुनः गांव गई और लगभग डेढ़ वर्ष बाद लौटकर गिरीश बाबू के मकान के सामने वाले मकान में रही इसी मकान में निवेदिता ने मां के साथ लगभग तीन सप्ताह तक निवास किया था इसके बाद गिरीश बाबू के मकान के पास 16 नंबर बोस पाड़ा लेन में जहां निवेदिता ने पहला स्कूल खोला था उस मकान में रहीं। इसके बाद बाग बाजार स्ट्रीट के मकान में रामकृष्ण लेन के सामने रहीं। वहां शरत महाराज थे तत्पश्चात मां गांव गई गिरीश बाबू के यहां दुर्गा पूजा के उपलक्ष में वे पुनः जयराम बाटी से कलकत्ता आकर बलराम बाबू के घर में रहीं। गांव में मलेरिया के प्रकोप से मां इस बार खूब दुर्बल हो गई थी बाद में फिर गांव जाकर रहीं और उद्बोधन का नया भवन बन जाने के बाद फिर मां का वहां शुभागमन हुआ इसके बाद कोठार मद्रास बेंगलोर रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के बाद मां उद्बोधन लौट आईं। और फिर कुछ दिनों के बाद गांव लौटकर वहां राधु का विवाह किया इसके लगभग एक वर्ष बाद वे पुनः जयराम से कलकत्ता उद्बोधन आईं। उद्बोधन से कार्तिक माह अर्थात अक्टूबर नवंबर 1912 सौ ईस्वी में मां काशी गईं और लगभग तीन माह काशी में रहकर कलकत्ता लौटी मां को बचपन में अक्सर ही खाना बनाना पड़ता था जब उनकी मां विशेष कारणवश खाना नहीं बना पाती तब मां ही खाना बनाती मां कहती मैं खाना पकाती और पिताजी भात की हंडी उतार देते बाद में तो आत्मीय स्वजन और भक्तों की सेवा में ही मां का समय बीता था